श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियानवे अहेतुकी भक्ति हाजरा महाशय मुक्ति तथा सड़ ऐश्वर्य श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ दोपहर का भोजन समाप्त करके अपने कमरे में बैठे हुए हैं पास में जमीन पर मास्टर हाजरा बड़े काली बाबूराम रामलाल मुखर्जियों के हरि आदि उपस्थित हैं कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं श्रीयुक्त केशव की माता के निमंत्रण में कल उनके कोलू टोला वाले मकान में जाकर श्री कृष्ण को खूब कीर्तनानंद मिला था श्री कृष्ण हाजरा से कल ४ अक्टूबर अठारह मैंने केशव सेन के यहाँ नवीन से सन के घर पर खूब आनंद से प्रसाद पाया बड़ी भक्ति से उन लोगों ने परोसा था हाजरा महाशय बहुत दिन से श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं मैं ज्ञानी हूँ यह कहकर वे कुछ अभिमान भी करते हैं लोगों से श्री राम कृष्ण की कुछ निंदा भी करते हैं इधर बरामदे में तल्लीन होकर माला भी जपते हैं चैतन्य देव को आधुनिक अवतार है कहकर साधारण समझते हैं कहते हैं ईश्वर केवल भक्ति देते हैं यही नहीं उनके ऐश्वर्य का भी ओर छोर नहीं है वे ऐश्वर्य भी देते हैं उन्हें पाने पर अष्ट सिद्धियों से शक्ति भी प्राप्त होती है घर के लिए कुछ ऋण उन्हें देना है हजार रुपये के लगभग होगा इसके लिए उन्हें चिंता रहती है बड़े काली ऑफिस में काम करते हैं तनख्वाह बहुत कम पाते हैं घर में स्त्री और लड़के बच्चे भी हैं श्री कृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है कभी कभी ऑफिस जाना बंद करके भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं बड़े काली हाजरा से तुम स्वयं अपने को तो पारस पत्थर समझते हो और दूसरों में कौन सा सोना खरा है और कौन सा बुरा इसकी परीक्षा लेते फिरते हो भला इस तरह दूसरों की इतनी निंदा क्यों करते हो हाज़रा जो कुछ कहना होता है मैं इन्हीं के पास कहता हूँ श्री कृष्ण और क्या हाजरा तत्व ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं हजरा तत्व ज्ञान का अर्थ है चौबीस तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चौबीस तत्व कौन कौन से हैं यह प्रश्न होता है पंचभूत छह रिपु पाँच ज्ञानेन्द्रीय और पांच कर्मेंद्री यही सब मास्टर श्री कृष्ण से हंसकर यह बतलाते हैं छह ऋपु चौबीस तत्वों के भीतर है श्री कृष्ण हंसकर अब इसी से समझो और देखो तत्व ज्ञान का कैसा अर्थ बतलाता है तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान तत अर्थात परमात्मा त्वम अर्थात जीवात्मा जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने पर तत्व ज्ञान होता है हाजरा कुछ देर में घर से निकलकर बरामदे में जा बैठे श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से वह बस तर्क करता है अभी देखते ही देखते खूब समझ गया परंतु थोड़ी देर बाद फिर जैसे का तैसा बड़ी मछली को जोर से खींचते हुए देख कर, मैं डोर ढीली कर देता हूँ नहीं तो डोर तोड़ डालू डालेगी और डोर पकड़ने वाला भी पानी में गिर जाएगा इसलिए मैं कुछ कहता नहीं मास्टर से हाजरा कहता है ब्राह्मण का शरीर धारण किए बिना मुक्ति नहीं होती मैंने कहा यह कैसी बात भक्ति से ही मुक्ति होती है शबरी ब्याज की लड़की थी रहदास जिसके भोजन के समय घंटा बजता था ये सब शुद्ध थे इनकी मुक्ति भक्ति से ही हुई है हाजरा इसमें परंतु जोड़ता है ध्रुव को लेता है प्रहलाद को जितना लेता है उतना ध्रुव को नहीं लाटू ने कहा बचपन से ही परमात्मा पर ध्रुव का अनुराग था तब वह चुप हुआ मैं कहता हूं, कामना शून्य अहेतु की भक्ति होनी चाहिए इससे अधिक और कुछ भी नहीं है हाजरा को यह बात मान्य नहीं हुई याचक के आने पर धनी व्यक्ति बहुत नाराज होता है विरक्त से कहता है ओप आ रहा है आने पर एक खास तरह की आवाज़ में कहता है बैठिए मानो अत्यधिक नाराज हो ऐसे लोगों को वह अपने साथ गाड़ी पर नहीं बैठाता। हाजरा कहता है वे दूसरे धनिकों की तरह नहीं हैं उन्हें ऐश्वर्य की क्या कमी है जो देने में उन्हें कष्ट होगा हाजरा और भी कहता है आकाश का पानी जब गिरता है तब गंगा और दूसरी बड़ी बड़ी नदियाँ बड़े बड़े तालाब सब भर जाते हैं और गढ़ गढ़ियाँ भी भर जाती हैं उनकी कृपा होती है तो वे ज्ञान भक्ति भी देते हैं और रुपया पैसा भी देते हैं परंतु इसे मलिन भक्ति कहते हैं शुद्ध भक्ति वह है जिसमें कोई कामना नहीं रहती तुम यहाँ कुछ चाहते नहीं परंतु मुझे और मेरी बातों को चाहते और प्यार करते हो तुम्हारी और मेरा भी मन लगा रहता है कैसे हो क्यों नहीं आते यह सब सोचता रहता हूँ कुछ चाहते नहीं परंतु प्यार करते हो इसका नाम अहेतुकी भक्ति है शुद्धा भक्ति है यह प्रहलाद में थी ना वह राज्य चाहता था ना ऐश्वर्य केवल परमात्मा को चाहता था मास्टर हाजरा महाशय बस यों ही कुछ उटपटांग बका करते हैं देखता हूँ बिना चुप रहे कुछ होगा नहीं श्रीराम के कभी कभी पास आकर खूब मुलायम हो जाता है परंतु दुराग्रही भी ऐसा है कि फिर तर्क करने लगता है अहंकार का मिटना बड़ा मुश्किल है बेर का पेड़ अभी काट डालो दूसरे दिन फिर पनपेगा और जब तक उसकी जड़ है तब तक नई डालियों का निकलना बंद न होगा मैं हाजरा से कहता हूं किसी की निंदा न किया करो नारायण ही सब रत्न धारण किए हुए हैं दुष्ट मनुष्यों की भी पूजा की जा सकती है देखो न कुमारी पूजन ऐसी लड़कियों की पूजा की जाती है जो देह में मल मलमूत्र लगाए रहती है ऐसा क्यों करते हैं इसलिए कि वे भगवती की एक मूर्ति है भक्त के भीतर वे विशेष रूप से रहते हैं भक्त ईश्वर का बैठक खाना है कद्दू खूब बड़ा हो तो उसका तान पूरा बहुत अच्छा होता है खूब बसता है हंसते हुए रामलाल से क्यों रे रामलाल हाजरा ने कैसे कहा था अंतस् बहिस्त यदि हरिस्त सकार लगाकर कैसा किसी ने कहा था मातरम भातरम खातरम अर्थात मां भात खा रही है सब हंसते हैं रामलाल हंसते हुए अंतर बहिर यदि हरिश तपसा ततः किम श्री रामकृष्ण मास्टर से इसका अभ्यास कर लेना कभी कभी मुझे सुनाना श्री रामकृष्ण की छोटी थाली खो गई है रामलाल और वृंदा नौकरानी थाली की बात पूछने लगे क्या आप वह थाली जानते हैं श्री राम कृष्ण आज तो मैंने उसे नहीं देखा पहले थी जरूर मैंने देखी थी